अगे भगवत उपासना विशिष्ट फलाम य सिद्धम अत भगवत निष्ठाया प्रयतव्य भगवान की उपासना विशिष्ट फला है विशिष्ट फल य उपासना या विशिष्ट फलों से ये सिद्ध इसलिए भगवत निष्ठा में ही प्रयत्न करना चाहिए तस्मा मैं आधत् मयी बुद्धि निवसीष्य मय अत न संशय मयि मन आधत्स स्थापय मेरे मन को मय बुद्धि निवेशय पहले मन के लिए कहते हैं अभी बुद्धि के लिए कहते संकल्प विकल्प आत्म निश्चय आत्मिका बुद्धि बुद्धि के मेरे में निवेश करा बुद्धि तो से चिंतन करो इससे फल क्या है अतउम मई व न संशय उसके आगे मेरे में ही वास करोगे मध्रुप होकर के इसमें निव शिष्य से मई में व है अतउ में अहे समीघ होना चाहिए किंतु नहीं क्या श्लोक पूरा करने के लिए स्वीकार कार्य करते है असंहिता करण श्लोक पूरा संहिता की विवक्षा नहीं हुई वाक्य तो सास विवक्षा में अपेक्षा विवक्षा करने पर होता है अपने आप अप, अप, अपने आप हम ही श्लोक पढ़ते समय संहिता करेंगे नहीं करेंगे ऐसा नहीं होता है उच्चारण करता जो है उनकी विवक्षा के अनुसार वो संहिता नहीं करने से संधि नहीं हुई संहिता करते संधि तो हम इसको संहिता करके संधि कर पढ़ना वो गलत होगा और जहाँ संहिता करके पढ़ा गया है उसको हम असहिता कर पृथ्वी कर पढ़ेंगे वो भी गलत हो जाएगा इसलिए जैसे है ऐसे पढ़ना होता है कहीं कहीं है बीच में विसर्ग को रह हो गया और उसको विसर्ग को नहीं करके विसर्ग उच्चारण करना बीच में वो गलत हो जाता है जैसे दिया है ऐसे पढ़ना चाहिए कहीं कहीं इसे बताते है अपराध में है ऐसे विसर्ग कर देते हैं है तुमने पर ऐसा नहीं होता है और श्लोक में चारों पाद में से प्रथम पाद द्वितीय पाद में संहिता है ही बोलते समय अलग कर बोलते हैं नहीं तो प्रथम पाद द्वितीय पाद के बीच में संहिता ही है असंहिता नहीं संधि पृथक नहीं कर सकते और पूर्वार्थ तो उत्तरार्ध में संहिता नहीं है अलग है प्रथम पाद द्वितीय पाद में संहिता है ही तो बाकी तो सार विवेक्षा हम अपेक्षा करके हम अपनी इच्छा से संहिता कर संहिता कर, नहीं करके संहिता करके नहीं संहिता कर नहीं करके अलग कर पढ़ेंगे ऐसा नहीं होगा जैसे ही ऐसा पढ़ना पड़ेगा तो यहाँ संहिता की विवेक्षा नहीं होने से संधि नहीं हुई संहिता जी करेंगे तो एक अक्षर कम हो जाए तो श्लोक पूर्ण नहीं होगा और जहाँ श्लोक उच्चारण करते समय कभी कर अक्षर अधिक हो जाता है कम हो जाता है तो ये गलत हो जाता है जैसे अक्षर है इसे बोलना पड़ेगा यदि पृथ्व करेंगे यहाँ अक्षर बढ़ जाएगा कहीं कम हो जाएगा वो ठीक नहीं जैसे ही इसे पढ़ना पड़ेगा इसे निवश्य इसे से मैं ये वह संचय ऐसे करना पड़ेगा मई ये वह विश्व रूपे मई का मन मन क्या संकल्प विकल्प आत्मकम आदर्श का स्थापय मैं ये मेरे में स्थापन करू अध्यवसाय बुद्धिम आदर्श निवेश अध्यवसाय निश्चय करने वाली बुद्धि उसको ही प्रवेश कराओ स्थापन करो टीका में मनो बुद्धि और भगवती अवस्थापने प्रश्न पूर्वक फल मन और बुद्धि दोनों को ही भगवान में स्थापन करना इसका फलम आह प्रश्न पूर्वक प्रश्न पूर्वक फल ततस्ते कि सुनो उसे क्या लाभ है सुनो निवेश निवश्यसी निवत्स्य निवास करोगे निश्चय मधात्मना बस धातु निवत्स्यति बिगा मधात्मना मेरे रूप से मैं निवासम निवास्य मेरे में निवास मधुर करोगे मदुरता दूर्ध की बाधि का न संशय इस संशय नहीं करना टीका भगवन तत्प्राप्त प्रतिबंध अभाव सूचय भगवान निष्ठा होने पर भगवती निष्ठा ऐसे सब भगवान निष्ठ ऐसे निष्ठा होने पर सब विषय छोड़ करके उसमें ही मन लग जाए मन बुद्धि उसमें समर्पित हमेशा ही रहे तो तत्पाप्त ईश्वर प्राप्ति तो में कोई प्रतिबंध नहीं प्रतिबंध भाव को देखते न संचय ऐसे में कोई संशय नहीं संशय संचय करते ओम यहाँ तक तो विश्व रूप का ही ध्यान बताया सगुण ब्रह्म है सर्वव्यापक है तो सर्वात्मक है इसका ध्यान तो सगुण है सुपाधिक है सर्वात्मक है सर्वव्यापक है ऐसे चिंतन ध्यान है श्रेष्ठ है पहले तो विचार ज्ञान उसके बाद अहंग उपासना उसके बाद भेद बुद्धिया साकार सगुण का चिंतन करना किन्तु सर्वात्मक सर्वरूप है ये भी चिंतन करना यदि कठिन हो तो पहले अभ्यास करना पड़ता है प्रतीक प्रतिमा अभ्यास करके धीरे धीरे फिर सगुन साकार का चिंतन करना अष्टादश पुराण में सर्वत्र कोई साकार रूप नाम रूप लेकर कहेंगे फिर बाद में जब स्तुति करेंगे तो आप सर्वात्मक है आप सर्व है आप सर्वव्यापक सर्वे सर है सर्वेश्वर है सर्वज्ञ है सर्वस्थित आप में सब कुछ कल्पित कह करके एक सर्वात्मक सर्वज्ञ व्यापक सर्वज्ञ है जिसे सारे संसार है इस प्रकार स्तुति होती है मुख्य वही स्तुति करना है सर्वात्मक सर्वरूप रूप है सबका अधिष्ठान ऐसा है उसमें करने के लिए असमर्थ हो तो पहले प्रति के आदि उपासना करनी पड़ती है प्रतिमा आदमी बाह्य में, में, में अथा में चिंतन करे फिर धीरे धीरे अभ्यास होने पर सर्वात्मक चिंतन होगा तो उसके लिए आगे कहते अथ मत प्रदर्शन पूर्वक भगवत प्राप्त उपाय मत दिखा करके भगवत प्राप्ति दूसरा उपाय कहते मई जी संशयः अथ चित सी न शक्नो मयि स्थिर अभ्यास न ततो माचा धनंजय अथ मयि चित्तम समाधान तुम न सको मेरे में चित्त को समाधान करने के लिए स्थिर करके समर्थ नहीं हो तो तो तो अभ्यास न माम आप तो धनजय अभ्यास उसे मुझे प्राप्त करना इच्छा करो पहले अभ्यास करो अभ्यास करके किसी प्रती में आदमी स्थिर करो अभ्यास करो तो फिर मेरा चिंतन करो अथ एवं यथा जैसे चिंतन के लिए तथा चित्तम समाधातुं मईिर नन को स्थापन करना दीर्घ काल अचल करेग ने चित्त एक आलम्बने अभ्यास अभ्यास अभ्यास चित्तस्य से एक आलम्बन स्थापन अभ्यास योग एक आलम्बन में स्थापन करना एक आलम्बन में रखने के लिए चित्त का स्वभाव चल जाता है स्वभा तो समात तत्त विषय से मन को हटा करके एक आलम्बन में स्थापन करना यह अभ्यास एक आलम्बन स्थापन करने के बाद तत्पूर्वक योगाधान लेखन समाधि तीन अभ्यास योगे नाम विश्व रूप में प्रार्थे अब तुम विश्व रूप को प्राप्त करना चाहो पहले अभ्यास करो एक आलम्बन ले करके उसके चिंतन करो उस होने पर फिर भी चिंतन हो जाएगा ठीक है एक आलम्बन स्थूल प्रतिमा आदि एक आलम्बन स्थूल प्रतिमा उसमें मन लगाओ ध्यान में इसलिए पहले ध्यान करने के पहले धारणा त्राटक भी बताते धारणा पहले देश बंदर से धारणा किसी स्थान में मन को थोड़ा लगाना धारणा धारणा करने पर थोड़ा अभ्यास होने पर फिर ध्यान होता है ध्यान का समाधि इसी क्रम से होता है तो इसी प्रकार यहाँ भी यदि सगुण साकार सर्वात्म चिंतन हो जाता है संस्कार से पूर्व का किसका है अच्छा है नहीं तो बाहर आलंबन प्रतिमा आदि ले करके चिंतन करें। फिर एकाग्रह अनु सर्वात्मक को, सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ऐसे चिंतन होगा समाधान तत्व अभ्यंतरे विश्व रूपे विश्व रूप समाधान का चित्त एकाग्र चित्रता ओम ना एक प्रतिमा ही मन लगाना एक स्थान में ईश्वर का रूप, से, रूप में उसे भी कठिन होता है द्वैत प्रपंच में अभिनवेश सत्यत बुद्धि है सत्यत बुद्धि सोभन अध्यास है ये बड़े अच्छा है ये अच्छा है क्रिया शोभन अध्यास उनसे इधम में से आधी इधम में से आधी मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए इच्छा ये अनाधिकार है वासना अनाधिकार से वासना के कारण सबकी इसी प्रकार इच्छा होती है ये होने से जब किसी प्रतिमा आदि किसी को चिंतन करे फिर बीच में मन इधर उधर सब जाता है कठिन होता है द्वेता अभ्यास अधिनय योगी पीस सामर्थ्य भाव द्वेत में अभिनव सत्य बुद्धि आग्रह होने के कारण ये मिथ्या है भेद बुद्धिया भक्ति करे अथवा अवेद बुद्धिया ब्रह्म चिंतन करे ये प्रपंच है ईश्वर में कल्पित सत्य तो बुद्धि हो तो मन को रखना स्थिर करना कठिन तो है से द्वित बुद्धि होने कारण मन फिर उसको चले जाता है जब मिथ्या तो बुद्धि हो जाए परमात्मा में कल्पित है, परमात्मा ही सत्य ही सो मिथ्या है नाम रूप तब तो परमात्मा मन लगेगा ये नहीं होता है तो की अभ्यास अधिन योग्य भी समर्थन में सामर्थ्य नहीं होगा तो फिर दूसरा उपाय कहते अभ्यासे मत अभ्यास मत्कर्म पर मदर्थम कर्मा कुरि वापस अभ्यास अस, असमर्थो यदि यदि अभ्यास की असमर्थ एक आलम्बर लेकर के उसमें अभ्यास करना बाहर बहार सापन करना इसमें असमर्थ हो तो तो मत कर्म परमो भवन मत कर्म परम य मेरे कर्म ही करो मेरे लिए कर्म करो मदर्थम अपनी कर्म नहीं करवन कर्म करते हो ईश्वर समर्पण करके पर तो सिद्धि को प्राप्त करेगी परमात्मा को प्राप्त कर लो अभ्या अभ्यास असक्तो यदि तरी मत मतकर्म परम भदर्थम मत कर्म मत कर्म तत्परम मत कर्म प्रधान मत कर्मी प्रधान मेरे लिए कर्म करो ही प्रधान अन्य ठीक है मैं अभ्यास योग्य बिना भगवत अर्थम कर्म कर्बान से किम साथ अभ्यास एक आलंबने में मन को लगाना बार बार स्थापना करना अभ्यास योग्य के बिना ऐसा नहीं कर पाए तो ईश्वर के लिए कर्म करता है जो कुछ कर्म करता है ईश्वर अर्पण करता है फल नहीं चाहता है भी तो कर्म करता है तो उससे तो क्या लाभ होगा अभ्यास कर्मानी केवलन सिद्धि अब आपसे अभ्यास की ना मेरे लिए कर्मजीवी करता है केवल कर्म करता है परमात्मा कर�� को अर्पण करेगी सिद्धि को सत्व शुद्धि ज्ञान योग प्राप्ति सिद्धि तो परमात्मा की प्राप्ति है तो उसको कैसे प्राप्त करेगा कर्म करते करते ऐसे ईश्वर अर्पण कर कर्म करेगा तो पहले सत्व शुद्धि अंतकुदि सत्व शुद्धि का अर्थ क्या सत्व रज तम त्रिगुणात्मक है अंतकण अंतक सत्य शुद्ध होता है रजगुण तम से कलुषित नहीं तो हो रजगुण तमगुण अधिक हो गया सत्व कलुषित हो जाता है जब रजगुण तम गुण अति कम हो जाए सत्य गुण बढ़ जाए तो सत्व शुद्ध होता है उसको अंतकुण शुद्धि सत्य से कर देते सत्य शुद्ध है तो सत्व गुण अधिक हो जाए रजगुण तम एकदम कम हो जाए तो अंत शुद्धि होने पर फिर योग फिर कर अभ्यास करेगा फिर ज्ञान प्राप्ति करेगा उसके द्वारा सिद्धि को प्राप्त करेगा परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास है ना, सिद्धि का क्या अर्थ ब्रह्म भाव ये सिद्धि ब्रह्म भाव ब्रह्म भाव।, भाव को प्राप्त करेंगे प्राप्त करेगा साक्षात नहीं कर्म से सत्य सिद्धि योग ज्ञान प्राप्ति कर्म से अपे उक्त व्यवधि सूचना ये व्यवधान मदरथम अपनी कर्मा करबन मेरे लिए कर्म करते हुए भी मुझे सिद्धि को प्राप्त करेगी तो ऐसे व्यवधान से इसी व्यवधान से प्राप्त करेगी। ओम। परमो करोगे ओर ईश्वर अर्पण कर कर्म करना है किंतु तो भगवत तो कर्म पर तो अपनी असक्य मित्र संकत कर्म करते ही भगवत तो पर ईश्वर के लिए अर्पण करना विषय विभिन्न प्रकार विषय में शोभन अभ्यास होने से मनो से आकृष्ट हो जाता है वो विषय मिल जाए वो विषय मिल जाए ये भावना हो जाती है तो फिर कर्म करते समय तो कर्म का फल मिल जाए ये रुचि मिल जाए ऐसे इच्छा हो जाएगी तो बहिर्षय आकृष्ट चेतस्तवादी का बहिर्षय में, में चिता आकृष्ट होने के कारण भगवत कर्म पर तम ये है ईश्वर अर्पण करे कर्म करना जैसे वि तो कर्म करे फल इच्छा नहीं करके ईश्वर अर्पण करे ये भी कठिन हो जाता है क्योंकि विषय की इच्छा है लौकिक दुष्ट विषय की इच्छा है तो अलौकिक स्वर्ग आदि के ज्ञान होने पर उसकी भी इच्छा होगी बहुत लोग सोते नहीं स्वर्ग नहीं चाहते इस्लोक चाहते कि वो कारण क्या है ब्रह्म आदि में विश्वास नहीं होता इसलिए इस्लोक इस में थोड़े धन सम्पत्ति नाम क्या थी चाहते इस्लोक में जो चाहते सुख संपद तो स्वर्ग ब्रह्म लोक में प्रमाण्य बुद्धि होने इच्छा अवश्य हो जाएगी इसीलिए यदि ये करने के लिए विषय में आकृष्ट हो जाए तो भगवत पर कर्म करना कठिन कर होता है ऐसा आदि है तब क्या करना पहले भगवत प्राप्ति उपाय चित्त होता है भगवत प्राप्ति उपाय करके कर्म फल संास कर्म फल का त्याग कर्म करके पहले तो ईश्वर अर्थ कर्म अभी कर्म करते है कर्म फल की इच्छा नहीं करो फल कर्म फल का त्याग कर दे इतने कर अथेत्यशक्त्यशक्त कर्मदग सर्वत्यागम तुता अथ एक अशक्सी कर्तुम ये करने के लिए यदि असमर्थ हो ईश्वर अर्थ कर्म तो मध्युग सर्व कर्म फल त्याग करो यतात्मवान यतात्मवान सहित मन को संयम करके सर्व कर्म का फल त्याग करता फल की इच्छा नहीं करो मध्योग मेरे लिए कर्म अनुष्ठान जो करना है उसको आश्रित करके कर्म फल की इच्छा नहीं करो अतः दुःखतम मत मत कर्म ये करने के हो कर्मों लेकिन करते लिए यत्करणम ये अनुसार सामगृ कर्म कर्म फल्च नहीं करके करना है वो तो मध्योग तमाश्र हसन उसमें आशे, उसको आश्रय करके सर्व कर्म फल त्यागाम कर्म न फल संसकर्म फल त्याग फल की चित्त नहीं करू यके फलइा त्यागर टीका मैं संहित चित्त होता कर्म फल संस कुरु इतिहा अंत में अभी वो नहीं समर्थ नहीं तो ये इस कर करके कर्म फल त्याग करने के लिए कहा गया पहले तो विश्वरूप चिंतन के लिए कहा उसमें असमर्थ है तो तो अभ्यास योग कहा गया और अभ्यास योग नहीं कर पाएगा तो फिर मत कर्म ईश्वरार्थ कर्म करे वो नहीं कर पाता है तो कर्म फल त्याग करे ये कहा गया इधानी सर्व कर्म फल त्यागम स्त संपूर्ण कर्म फल त्याग कर देना ये भी बड़ा काम है कर्म फल इच्छा त्याग कर दे तो ये भी बहुत कर्म करते हुए तो फिर आगे क्रम से परमात्मा प्राप्त कर ले इसे सर्व कर्म फल त्याग की स्तुति करते भगवान श्रेय ही ज्ञान अभ्यास विशिष्यते ध्यान विशेष्य ध्याना, ध्याना, ध्याना कर्म फल त्याग त्यागारन शाष्य ध्याना कर्म फल त्याग यहाँ त्याग विसर्ग करना गलत कर है कोई कोई लोग यहाँ विसर्ग कर दे कर्म फल देगा सुनने के लिए अच्छा लगता है त्याग से क्या है त्याग ठीक लगता है ज्ञान अभ्यास अभ्यासाद अभ्यासाद में अभ्यास करना पड़ेगा चुप्त होता है तो त्याग से यहाँ विसर्ग नहीं हो सकता है आगे तो है त तो होने पर सू होने पर रह को खर का होता है विसर्ग देने से हो जाएगा खर पर ते विसर्जन से सब हो जाए तो फिर सब कुछ विसर्जन होगा तो त्यागस ऐसा है त्याग त्यागा शांति त्यागा कोई शांति कर देंगे वो भी नहीं ऐसे कहीं विकल्प होने पर भी जिस पक्ष होता है उस पक्ष बोलना है श्रेय ही ज्ञान अभ्यासा अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेय प्रशस्त अभिवेक विवेक नहीं केवल अभ्यास करता उसकी अपेक्षा ज्ञान अच्छा है समझना ज्ञान आध्यान विशेषते ज्ञान से ज्ञान पूर्वक ध्यान समझ गया समझ नहीं गया तत्पुर ध्यान अधिक है ज्ञान ध्यानम कैसे ध्यान ज्ञान पूर्वक ध्यान ये नहीं की ज्ञान ध्यान मतलब ज्ञान के अपेक्षा बिना ज्ञान ध्यान करना वो से अर्थ नहीं ज्ञान के अपेक्षा ज्ञान पूर्वक ध्यान शास्त्रीय समझ लिया फिर तत्पुरक ध्यान वो अधिक है अध्यानाथ कर्म फल त्याग ध्यान की अपेक्षा कर्म फल त्याग यहाँ कर्म फल त्याग की स्तुति के लिए कहते इसी ध्यान के अपेक्षा भी कर्म फल त्याग और प्रशस्त रहे अर्थात तो कर्म फल त्याग कर दे तो भी सब कुछ हो जाएगा इस के लिए कहते त्याग शांतिरम और कर्म फल दिया तो उसे अनंतर शांति मिल नहीं जाएगी इसलिए कर्म फल त्याग कर देना ही सबसे श्रेष्ठ है ध्यान श्रेयो ही प्रशस्तरम से का अर्थ प्रशस्तर ज्ञान कस्मा किससे प्रशस्त अभिवेक पूर्वक अभ्यास अभिवेक पूर्वक अभ्यास के अभी, अभी है। है। तो ज्ञान है उत्कृष्ट है तस्माप्ञ ज्ञानपूर्वक ध्यान विशिष्य ज्ञान केवल ज्ञान के अभी ज्ञान पूर्वक ध्यान समझने का ध्यान निष्ठा होनी चाहिए ज्ञानवत ध्यान कर्म फल त्याग विशिष्य ज्ञान व्यान ध्यान कर ध्यान करता है उसकी अपेक्षा कर्म फल त्याग और अच्छा विशिष्ट करते हैं ज्ञान शब्द युक्ति भ्याम आत्मनिश्चय ये ज्ञान शब्द और युक्ति श्रवण मनन के द्वारा निश्चय हो गया ये ज्ञान है। शब्द शब्द श्रवण करना युक्ति मनन दोनों के द्वारा आत्मनिश्चय संचयृत्ति हो जाए और उसके अभ्यास हो ज्ञानार्थ श्रवण अभ्यास हो अनिश्चय पूर्वक ध्यान अभ्यास ज्ञान केवल श्रवण का अभ्यास ये भी अभ्यास होगा और निश्चय नहीं केवल ध्यानाभ्यास करता है तशिष्य मनतेशिष्ट हेतु और ध्यान के त्याग विशिष्ट क्यों कहते कर्मफल्यागा पूर्व विशेषणवत शांतिपम सहेतुक संसार अंतरमें सै न तो काला कर्म फलत्याग अनुसार पूर्व विशेषण मन को स्वयं इंद्र कर शांति उप शांति का उपम उप क्या सहेतु से संसार से हेतु के साथ अज्ञान के साथ संसार की निवृति प्राप्त करेगा अनंतरम एवं न तो कालांतर अधिक काल नहीं प्राप्त कर लेगा ठीक है प्रणा तो भगवान इति तस्मिन कर्म संसम ये कर्म का त्याग कर्म फल इच्छा त्याग कर दे परमात्मा की प्रीति के लिए केवल पूर्व विशेष अनुबंध तो क्या था यथोक्त्याग चित्त को नियम अनु करके यथोत त्याग कर्म फल त्याग अनुसे परमात्मी प्राप्ति होगी अंतरम भे एवं बेनती नपेक्षते शीघ्र प्राप्त करेगा नर्म फल त्याग से सद्य शांति करते समय धीरे तथा श्रुति स्मृति प्रसिद्धि विरुद्ध तो कर्म फल त्याग यदि सद्य शांति कर है तुरंत ये शांति प्राप्त हो जाए श्रुति तो स्मृति सर्वत्र जो प्रसिद्ध है सम्य ज्ञान ही संसार निवर्तक ही सद्य सद्य मुक्ति प्रदे ये जो शास्त्र प्रसिद्ध है उसका विरुद्ध हो जाएगा सम्य ज्ञान के बिना केवल कर्म फलत्याग से हो जाएगी मुक्ति तथा इसक्रांत कहते कर्मी प्रवृत्य पूर्वपदिष्ट उपाय अनुष्ठान आसक्त सर्वकर्मण फलत्याग श्रेय साधन उपदिष्ट न प्रथम है अज्ञानी के लिए जो ऐ, अज्ञानी कर्म कर्मे प्रभुत है कर्म ही प्रभु कर्मे में प्रभुत्ता अज्ञानी पूरे उपदिष्ट उपाय अनुष्ठान आ सकते कर्मे में प्रवतोता अज्ञानी कह करके कर्म नहीं करे कर्म ऐसे बैठ रहे ये अर्थ नहीं ज्ञान हो गया तो अलग है अज्ञान नहीं कहे के कर्म करते अज्ञानी हम कुछ नहीं करते कर्म बीता कर्म छोड़ करके अपने मनमानी लौकिक कर्म तो करेंगे बाकी सब करेंगे खेलना नौ होगा और कर्म नहीं करते क्यों कर्म अज्ञान करते ऐसे बहुत लोग को सोचते हैं ये थोड़ा शास्त्र चिंतन करने वाले इस संस्कार को हटाए बहुत वो तो कर्म तो होता है अज्ञानी ऐसे कोई विहत कर्म करता है वो ठीक नहीं अज्ञानी अज्ञान तो कर्म करता है और बाकी बाकी कर्म सब करेंगे शास्त्रीय कर्म को छोड़ देंगे अशास्त्रीय कर्म तो त्याग करना कठिन है लौक्य कर्म निश कर्म त्याग नहीं कर सकते शास्त्रीय कौन छोड़ तो कोई करने वाले दुर्लभ अज्ञात ऐसी कर्म ही प्रभु तो तो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक कर्म ही प्रभु होना ही चाहिए पूरा उपदिष्ट उपाय अनुसार फिर पहले पहले उपाय का अनुसार करने के लिए असमर्थ हो तो अंत में कहा गया सर्व कर्म फल त्याग कहा गया सब कर्म के फल त्याग कर दे ये श्रेष्ठ साधन मुख्य के साधन उपदेश किया गया न प्रथम पहले ही कह दिया ये श्रेष्ठ सा, साधन ऐसा नहीं वो कर्म नहीं कर पाए अभ्यास करो ईश्वर विश्व रूप चिंता नहीं कर पाए तो एक आलम बने में अभ्यास करो अभ्यास नहीं कर पाए तो मदर से कर्म करो उसमें असमर्थ है फल त्याग करो इसी क्रम से कहा गया नहीं प्रथम है ठीक है दीर्घेन का ध्याना वस्तु साक्षात्कार द्वारा संसार दुखोपे तथा ध्याना विशिष्ट तुक्त स्तुति अत्र दीर्घ काल तो करना पड़ता है आदर नैरतरे अद आदर पूर्वक निरंतर करे दीर्घ काल करे कर वस्तु साक्षात्कार पार्थिक वस्तु ब्रह्म साक्षात्कार होता है साक्षात्कार के द्वारा ही संसार दुख शांति होती दुख निवृत्ति होती तथा ध्यान तथा ध्यान से त्याग से विशिष्ट तुगते ऐसे जो ध्यान कहा गया ध्यान से साक्षात्कार होकर के संसार निवृत्ति होती उसे ध्यान से भी त्याग को श्रेष्ठ कहा गया विशिष्ट त्योग स्तुति रिष्टा वो केवल कर्म फल त्याग की स्तुति वास्तव नहीं केवल कर्म फल त्याग ज्ञान पूर्व ध्यान से, से श्रेष्ठ अर्थ नहीं स्तुति अतच्रेय ही ज्ञान अभ्यास उत्तरोना उत्तर तो सर्व कर्म फल त्याग स्तूय श्रेय ज्ञान अभ्यास कह करके उत्तरो उत्तर दिखा करके अंत में सर्व कर्म फल त्याग स्तुति हुई तथा हेतु महा इस कारण क्या है संपन्न साधन अनुष्ठान आशक्तु अनुष्ठे प्राप्त जो साधन जो करना चाहिए उसके अनुष्ठान में असमर्थ होने पर अनु अनु कहा गया है इसे स्तुति के लिए ठीक है संपन्निक प्राप्त साधना साधन प्राप्त शास्त्र के द्वारा अक्षर उपासनादि तव ऐसी अनुष्ठान आशक्तु पूर्व पूर्व के अनुष्ठान में असमर्थ होने पर उत्तर उत्तर से अनुष्ठे तो न तो पूर्व अनुष्ठान नहीं कर सकता है तो उत्तर उत्तर अनुसार करे उपदेश किया गया त्याग उपदेश परिवर्तन कर्म फल त्याग में उपदेश की समाप्ति हुई सबसे त्याग विशिष्ट वचन से तो प्रति की स्तुति की गई विशिष्ट कथन कर तो ध्यान ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है उसे साक्षात्कार की शन, होती संसार निवृत्ति होती साक्षात्कार के द्वारा संसार निवृत्ति तो फिर उसके अभिषेक त्याग को विशिष्ट कथन न करे स्तुति करना तो क्या साधार में स्तुति करने के लिए कोई साधर्म के बना तो अग्नि जैसे करते होने पर स्तुति होती पूछते है केव साधर्म ने स्तुति तुम कर्म फल त्याग की स्तुति किए साधर्मय उत्तर मदार सभी प्रमुख कामा ऐसे हृदय अथ मृत्यु अमृत होती अतर ब्रह्म इसमें कहा गया यदा सर्वे प्रमुच्यते काम बुद्धि में स्थित जितने कामना है सो नष्ट हो जाते हैं अथ मृत्यु अमृत हो जाता है मुक्त हो जाता है यही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ऐसी सुरुति में कहा गया सर्व काम प्रहनाद अमृत तो उत्तम तत्प्रसिद्ध सर्व कामना का त्याग हो जाए तो मुक्त हो जाता है ये प्रसिद्ध है ठीक है अमृतत्म अथ मृत्युअमृत अमृत अथअ काम इत्यादि काम त्याग अमृतत्व का साधने क्या अथ अकामय जो कामना नहीं करता है तो ब्रह्म को प्राप्त करता है ठीकाग अमृत काम त्याग अमृतत्व के साधन होने पर भी कर्म फल त्याग के से मोक्ष का साधन हो जाएगा कथम तदेतुतम हेतु तुम ऐसा तु तु संक्रांत कहते काम सर्वे कामते काम कामना का विषय जितने कामना का विषय है सर्वे स्रोत स्मार्थ सर्व कर्म ये कर्म के फल है कर्म के फल है केवल कामना करने से प्राप्त नहीं होते पुण्य कर्म हेतु प्राप्त होगा कर्म के फल है सऊच स्मार्थ सर्व कर्म का फल ही काम काम्य मान विषय तो कर्म फल कामना का त्याग और कर्म फल त्याग दोनों एक प्रकार हो गया क्योंकि काम क्या है कर्म फल है तो कर्म फल त्याग कर दिया मतलब कामना का त्याग कर दिया कामनाश सर्वे सौ सर्व कर्म नाम फला ठीक है कर्म फल त्यागा शांति ज्ञान निष्ठा उपेक्षित शंका है कर्म फलत्याग मात्र से यदि शांति प्राप्ति हो जाती है तो फिर ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा होगी ज्ञान निष्ठा कोई जरूरत नहीं कर्म फल त्याग, त्याग कर दिया मुक्ति, मुक्ति मिल जाएगी इतना शांतिरि सर्व कर्म त्याग साम कर्म फल त्याग से अस्ती थी तत्साम कर्म फल त्याग प्ररोचना काग च कर्म फल त्याग पर कर्म फल काम वो काम त्याग हो गया विदुषो ज्ञानिष्ठ जो ज्ञान अनुष विद्वान है अनंतरा शांति कामना के त्यागन पर ज्ञान निष्ठ विद्वान को शांति प्राप्ति हो जाती अनंतराय ज्ञान होती, सर्व काम त्याग कर दिया यदा सर्वे प्रमुचनते ये, ये कह दिया इति सर्व काम त्याग सामान्य ज्ञानी कवि सब कामना का त्याग करे स्थित प्रज्ञा में कहा गया प्रजात यदा कामान सर्वान बात मन होता सर्व कामना का त्याग कर दे तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है यहाँ भी कहा गया यदा सर्वे प्रमुच कामना शहद कामना का त्याग होने से ज्ञान निष्ठ को अनंतरा सद्य मुक्ति प्राप्ति होती है। सर्व काम त्याग सामान्यम ये सर्व काम त्याग है ज्ञानी में है में और अज्ञानी में अज्ञानी कर्म फल त्याग करता है अज्ञान कर्म फल त्याग से अज्ञानी जो कर्म फल त्याग करता है और कर्म फल ही काम में भी उसका त्याग कर दिया तो सर्व काम त्याग दोनों में समान हो गया ज्ञानी में और अज्ञानी में जो अज्ञानी कर्म फल त्याग करता है ये सामान्य को लेकर के तो सामान्य सामान्य क्या हुआ सर्व काम त्याग ये सामान्य सर्व कर्म फल त्याग स्तुति सर्व कर्म फल त्याग की स्तुति स्तुति किसके लिए प्ररोचनाथ उसमें रुचि होना पड़ा हम भी सब कर्म फल त्याग करते कर्म फल त्याग करके कर्म करे ठीक है करें तथा कथम अज्ञा कर्म फल अज्ञानी क्या जो कर्म फल त्याग उसकी स्थिति कैसे इति सर्व काम त्याग सामान्य स्तुति का विद्यावत त्यागवत अभिद्व त्याग त्यागत्विशेष ज्ञानी का जो काम त्याग त्यागवत अविद्य त्याग ऐसी उसमें भी त्याग तो रहा अज्ञान भी कर्म फल त्याग कर दिया त्यागत से साथ त्याग दोनों में बराबर उनसे विशिष्ट तो ज्ञानी की अपेक्षा भी ज्ञान पूर्वक ध्यान से भी कर्म फल त्याग करने वाले को विशिष्ट कहा गया इसमें उपसार करते तत्साम तो सर्व कर्म फल त्याग स्तुति एवं प्ररचना के लिए किमर का आशंक त्यागे रुचि उत्पाद्य प्रवर्तित है, त्यागे में रुचि उत्पादन करके त्याग में प्रभु कराने के लिए प्ररोचना था त्याग स्तुति दिष्टान स्पष्ट त्याग की स्तुति कर्म फल त्यागति भगवान करते हैं इसको दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते भगवान भाष्यकार हाँ यथा अगस्त्यन ब्राह्मण समुद्रपीत इधानीतना ब्राह्मण ब्राह्मण तो सामान्य स्तूयते अगस्त ब्राह्मण समुद्र को तो, ब्राह्मनों ब्राह्मनों तो, तो ब्राह्मनों, ब्राह्मनों, अभी भी ब्राह्मणों को ब्राह्मणोत्त सामान्य दोनों ब्राह्मण ये भी ब्राह्मण है ब्राह्मण सामान्य करके ब्राह्मण है ये तो अगस्त ने ब्राह्मण समुद्र को पी लिया ब्राह्मण की स्तुति करते नहीं की समुद्र पी लेते ऐसा नहीं दोनों ब्राह्मणोत्त सामान्य है समानोत्व से वो अगस्त ने समुद्र पी लिया था इसलिए ये भी ब्राह्मण से ये भी स्तुति योग्य हो गया दोनों में ब्राह्मणों तो सामान्य फलत्याग से हेतु कर्म त्याग अभी फल त्याग सिद्धे फलम कर्मानुशान है यदि फल त्याग मुख्य का हेतु हो गया तो कर्म त्याग से फलत्याग सिद्धे कर्म त्याग कर दे तो फलत्याग हो गया तो फिर कर्म अनुसार करना क्या जरूरत है अलम अलम का था नास्तिक कर्मानुष्ण है न अलम नास्ति फलम कर्मानुसार करना व्यक्त हो जाएगा ये शंका है जल्दी त्याग से ही मोक्ष मिल जाएगा कर्म त्याग कर दिया तो फल त्याग हो गया मोक्ष प्राप्त हो जाएगा कर्मानुसार क्या जरूरत कर्मा कर्म कर्मा है इतिहास संख्या है एवं कर्म फल त्याग कर्मयोग से श्रेय साधन तो कर्मयोग श्रेय साधन है कर्म फल त्याग से कर्म फल त्याग करे कर्म अनुसारण करे तभी कर्मयोग श्रेय साधन होगा न की कर्म नहीं करने मात्र से हो जाएगी सनी अर्पितस्य फलाभिराषं त्रेय हेतुच्छा अर्पित जो कर्मुश ईश्वर में फलईच्छा नहीं करें हे श्रेय हेतु मोक्षक हेतु परंपरा विवक्षि नुष्ठ क्य उसका एवं कर्म प्रत्यागा कर्मयोग से साधन तो अवहित संप्रति अध्यष्ट अवतारय वृत्त आरंभ होगा। उसका अवतरण करने के लिए भगवान भाष्यकार अतिथ का कथन करते हैं। अत्रच आत्मेश्वर भेदम आश्रित विश्व रूप ईश्वर चेत समाधान रक्षण योग उत्तरा कर्म अनुष्ठान आदि चक्त आत्मेश्वर भेद आश्रित आत्म प्रत्येगात्मा ईश्वर का भेद व्यावहारिक भेद का आश्रय करके विश्व ईश्वर चेत समाधान मन ध्यान करना यही योग कहा गया और ईश्वरार्थ कर्मानुषणा मत कर्म पर अनुभव कर्म करे इसी क्रम से कहा गया ठीक तो तो तो है में चेद आत्यंतिक अभेद तयश्चेद आत्यंतिक अभेद नरे मन समाधानुपय योग अत्यंत अभेद ध्याय अभा आत्यंतिक अभेद है शंका करते हैं जीव भ्रमिकंतिक अभेद है तो ईश्वर में मन समाधान रूप योग नहीं होगा अत्यंत अभेद है तो ध्यात अभाव एक ध्याता और एक धेय अभेद में कैसे होगा ध्याता अलग धेय अलग है? एक में नहीं होगा अत्यंत अभेदे कर्मानुषारम अत्यंत अभेदे तो कर्म भी नहीं होगा तत् तो फल त्याग बा परस्परम तदय अत्यंत अभेदे तो कर्म क्यों करेगा कर्म फल भी क्या त्याग भाई भगवद उक्ति सामर्थ्या कर्मयुगा न अभैद दृष्टि तो भवती क्या भगवान की उक्ति सामर्थ्य से जी कर्म योग आदि कर्म योग कर्म फल त्याग ये सब अभेद दृष्टि मत ना भवती, जिसको अभेद ज्ञान हो गया उसके लिए कर्म योग और कर्म फल त्याग ईश्वर में अपन भेद दृष्टि करके मन लगाना ये सब अभेद दृष्टि वाले का नहीं होगा ये अथ अथे तदप्य सतोषी इति अज्ञान कार्य कर्म करने के लिए असमर्थ है ईश्वर विश्व रूप में ध्यान करने के लिए असमर्थ है तो ये करो ऐसे क्या किसलिए कहा गया अज्ञान कार्य सूचनात इसमें असमर्थ है तो ये करो अज्ञान कार्य की सूचना है इसमें न अभेदर्शी नक्षर उपासक उपासकस्य कर्मयुग उप इति दर्शे भगवान स्वयं दिखाते जो अक्षर उपासक है अहम ब्रह्म अभेदर्शी उसके लिए कर्मयोग नहीं जो अक्षर अभद नहीं है उसके लिए कर्मयोग उसके लिए विश्व में ध्यान उसमें है तो मदरस योग आलम्बन ये सब अभ्यास योग इत्यादि विभिन्न कहा गया अर्थात तो ज्ञानी के लिए नहीं ठीक है अक्षर उपासक से कर्मयोग अयोगवत अक्षर उपासक जैसे कर्मयोग नहीं कर सकता है ऐसे कर्म योगी नो अक्षर उपासना अनुपत्ति अभी दर्शिता है क्या जो कर्म योग है कर्मयोगी है अक्षर उपासना नहीं कर सकता हम अम्रमा चिंता नहीं कर सकता है का निकला अगर हम करता और अक्षर उपासना तो हम करता ऐसी चिंता नहीं तथा भाष्य में तथा तो कर्म योगी नो अक्षर उपासना अनुपत्ति दर्शे भगवान भगवान स्वयं देखाते जो कर्म है कर्म करता है अक्षर उपासना नहीं कर सकता है ते प्राप्तमति माम कहते हैं अक्ष तो प्राप्त करते कर्म युगे लेकर तेजा समुद्धरता अक्षक धीनिष्ठा यहां भगवान तमें अक्षर उसकनिष्ठा ज्ञानी ज्ञाननिष्ठ ये अनुसार ही शीघ्र ही भगवान को प्राप्त करते हैं न तथा कर्मी न साक्षात कर्मी से साक्षात परमात्मा प्राप्त नहीं करते तदाप्त उचिता साक्षात तदाचित कर्मेश कर्मिणो न अक्ष नहीं कर सकते एकत्र नहीं एक ना ना एक, र... एक, एक अधिकारी सक्ष नही करना कबल प्राप्त स्वातंत्रुक्त माम स्वातंत्र इतर अन्ये के लिए अनेकिले पारतंत्र ईश्वराधीनताशित मुद्रता कर्य नन अक्षवद अनेसापरात्म तो विशेषा कतस्तधीन तत्रह यदि ओण मित्र शन्नो षण भव इन्द